नि जगन्मूर्तिदम तथा तत्सपत्तिबहुदा शूयता मम देवा कार्य सिद्ध्यथर्भवती यदा उत्पन्ने तदा लोके सानित्या सानित्या महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं राजन भगवती नित्या है संपूर्ण जगत उनका रूप है और संपूर्ण जगत को उन्होंने व्याप्त कर रखा है इसलिए उनकी उत्पत्ति कहते बनता नहीं है लेकिन फिर भी तुमने उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा है तो वो अनुत्पन्न होती हुई भी नाना प्रकार से कैसे उत्पन्न हुई सी लगती हैं उसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ अभी मंगलाचरण में भगवती के एक रूप का नाम उल्लेख करते हुए देवताओं की स्तुति में यह बात आई रौद्रायी नमो नित्यायी गौरयी धात्री नमो नम नित्यारूपणी और नित्य के बारे में कल हम स्पष्ट कर चुके हैं जो तीनों काल में रहे कभी भी जिसका अभाव न हो उसको नित्य कहते हैं पहले भी हो अभी भी हो और आगे भी रहे सब समय रहे और सब जगह रहे सर्वत्र सर्वदा सब जगह में हो और सब समय हो उसको नित्या कहते हैं भगवती सब समय में और सब जगह में उपस्थित हैं उनसे खाली कुछ भी नहीं ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर में रहने वाली मछलियाँ इसका शायद हमने उद्विख किया भी है प्रशांत महासागर के अंदर में रहने वाली मछलियाँ किसी ज्येष्ठ मछली से ये बात सुनी कि जल में हमारा जन्म होता है और जल में हम रहती हैं और जल में ही हम समाप्त भी हो जाती हैं इस बात का उन्होंने मनन किया बहुत मंथन मनन चिंतन ध्यान करने के बाद भी उनको यह मालूम नहीं पड़ा कि वो जल कहाँ है जहाँ पर हमारा जन्म होता है और जहाँ हम रहती हैं और जहाँ हम समाप्त हो जाती हैं जिसमें जन्म ले और जिसमें लीन हो जाएं, वो जल है अब एक दूसरे से पूछने लग गई कि हमने सुना तो ज़रूर है कि जल ही हमारा जीवन है जल में हमारा जन्म होता है जल में हम रहती हैं और जल में ही हम समाप्त हो जाते हैं लेकिन वो तो जल अभी तक देखने में आया ही नहीं अब इन मछलियों को कोई कैसे बताए कि तुम जहाँ रह रही हो वही जल है जहाँ जन्मी हो वही जल है और जहाँ मिट जाओगी वही जल है जो देख रही हो वही जल है जो खा पी रही हो वही जल है सब कुछ जल ही जल है अब इनको कैसे बताएं वैसे ही ये तो फिर भी जल से अगर बाहर मछलियाँ निकलें तो अलग रूप से जल को देख भी सकती हैं लेकिन भगवती भगवती से तो कोई बाहर हो भी नहीं सकता तो उन भगवती के बारे में भी यही जिज्ञासा कोई करे कि उनका दर्शन कब होता है कैसे होता है वो कैसे उत्पन्न होते हैं क्या काम करती हैं उनका कार्य क्या है तो ये प्रश्न बिल्कुल और मछलियों के आपस में बातचीत करते समय उठे हुए प्रश्न की भाती ही प्रश्न है और उत्तर भी उन मछलियों को जैसे उत्तर बता पाना बड़ा कठिन है जो लोग तटस्थ होकर के अनुभव कर रहे हैं वो केवल अनुभव कर पाते हैं लेकिन मछलियों को कैसे समझाएं वैसे ही संपूर्ण अंतर बाहर में विराजमान सर्वत्र और सर्वदा विराजमान उससे कोई बाहर जा ही नहीं सकता तो उन भगवती का परिचय कोई इदम तया कैसे दे यह है भगवती इस प्रकार से इशारा करके कैसे बताए उसको क्योंकि जिसको इशारा करेंगे वो और इशारा करने वाला ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे यदि हम किसी को इशारा करके बता रहे हैं तो इशारा करने वाले हम अलग हैं और जिसकी इशारा जिसका इशारा किया जा रहा है वो अलग है अलग अलग दो वस्तुएं हो तब उसको इशारा करके बताया जा सकता है लेकिन जहां पर एक ही स्वयं सब जगह में विराजमान हो तो भला वो कैसे इशारा करके बताए कल परसों किसी माताजी ने या किसी भगत ने यहाँ एक ग्रंथ रखा था अवधूत दत्तात्रेय की जो अवधूत गीता वो आज हम अचानक उसमें देखे बहुत अच्छा पूरा का पूरा इतनी सुंदर ढंग से वर्णन है उसमें ये समग्र रूप निर्गुण निराकार रूप हमारा असली रूप जो है परमात्मा का असली रूप आठ अध्यायों में विभक्त तो हो गीता बहुत सुंदर यहाँ किस लिए रखा था हमको पता नहीं भाई वो हमारे पास में है किसी का हो मान लो हम धोखे से ले गए हो तो आप ले लेना या तो फिर जो है पढ़ने के लिए दिया हो तो हमको बता देना हमें पता नहीं है पर ग्रंथ बहुत अच्छा है उसमें जो रूप वर्णित वर्णित है वही रूप समस्त शास्त्रों में वर्णित है सत्य चित्त आनंद जिसको उपनिषद वर्णन करते हैं समस्त पुराण वर्णन करते हैं वही रूप तो हमारा है वही रूप भगवती का है वही रूप भगवान का केवल शब्दों का फेरफार है यहाँ माता देवी भगवती कहकर के उनको हम वर्णन कर रहे हैं शिव पुराण में शिव कहकर के उसका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में उसी को कृष्ण परमात्मा भगवान आदि कहकर पुकारते हैं सौर पुराण में सूर्य कहकर के पुकारते हैं गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करने वाले गणेश पुराण में गणेश के नाम से केवल नाम भेद है रूप भेद और नाम भेद लेकिन स्वरूप भेद नहीं है स्वरूप में कोई फर्क नहीं है एक ही है और वो अद्वितीय एक ही हम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा पश्चिता दुष्टमय विशंत्यो मद विभूतया मैं एक ही हूँ संपूर्ण जगत में भगवती स्वयं कहती हैं तो जो नित्य हैं उनका कभी प्रादुर्भाव कह पाना उचित नहीं है फिर भी उनके प्रादुर्भाव को समझे बिना कोई सांत्वना नहीं प्राप्त कर पा रहा है तब उसको समझाने के लिए कोई न कोई आश्रय लिया जाता है उनके रूप का जो अस्थाई रूप है उस रूप का वर्णन किया जाता है जब अस्थाई रूप के द्वारा उनके स्थायी रूप का पता लग जाता है तो फिर अस्थाई रूप को मिटा दिया जाता है किनारे कर दिया जाता है ये ठीक वैसे ही जैसे अक्षर बोध कराते समय हम लोगों को पढ़ाया जाता था का खा घा चा छा झा झा या था झा न पढ़ाते नहीं तो उनमें चित्र बना कर के समझाते कमल खरगोश गणेश घड़ी पतंग चक्की छत्ता झंडा जहाज ये सब पे सब जो है चित्र दिखा करके पढ़ाते थे और जब हमको पता लग गया इन अक्षरों का बोध हो गया तो अब हमको कोई नहीं पढ़ाता कमल खरगोश गणेश आदि नहीं पढ़ाते अब उनका उनकी पढ़ाई किनारे हो गई क्योंकि हमको अक्षर बोध हो गया उसी प्रकार से अक्षर रूपड़ी जो कभी न चरण हो उन परमात्मा का भगवती का स्वरूप बोध हो जाने के बाद उनका जो अस्थाई रूप है काम चलाऊ रूप है उसका बाध कर देते हैं वो फिर निवृत्त हो जाता है जो वो बाधित होने वाला रूप है हटने वाला रूप है वो न हटने वाले रूप का ज्ञान कराने के लिए कमल का चित्र का अक्षर का बोध कराने के लिए तो यहाँ पर राजा सुरत को और समाधि नाम के सेट को भी समझाना है उस नित्य भगवती के स्वरूप को जो कभी नहीं जन्मती अजा है जो कभी उत्पन्न नहीं होती हैं अनुत्पन्ना है नित्या हैं उनको समझाना है तो वैसे ही समझाना पड़ेगा जैसे राजा समझ सके इसलिए कहते हैं कि ठीक है तुम उनके उत्पत्ति सुनना चाहते हो तो उनकी उत्पत्ति सैकड़ों प्रकार से हजारों लाखों प्रकार से कई प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है राजा मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ कहते हैं बहुधा श्रूयताम बहुधा तत्सम उत्पत्ति कई प्रकार से उत्पत्ति ये कोई कह नहीं सकता कि हमारा जन्म जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से ही सभी का जन्म होता होगा जब जुआ को पैदा कर दे करने वाला को पता नहीं लग रहा है सिर में कहां से जुआ उत्पन्न हो जा रहा है जब वो अचानक उत्पन्न हो सकता है मच्छर अचानक उत्पन्न हो सकते हैं कहीं से कचरे से और आगे चल करके अभी मधु पैटब का वर्णन आएगा मधु पैटब की उत्पत्ति कान के मैल से, के मेल से सफेद सफेद हो जा रहा है कान का मैल एक तरफ से पीब की भांति सफेद सफेद बहता हुआ उससे मधु प्रकट हो जाता है और एक कठोर कड़ा भाग कीट जैसे भाग निकला बाहर से उससे कैकअप प्रकट हो जाता है जब ये असुर भी इस प्रकार से अवितर्क तरीके से जिसका हम तर्क न कर सकें समझ न सकें इस ढंग से पैदा हो जाते हैं तो फिर वो भगवती सारे संपूर्ण जगत की सृष्टिकर्तरी वो किस रूप से प्रकट हो सकती हैं, नाना प्रकार से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं कहते हैं कब ये प्रकट होती हैं बोले देवाना कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवती सहायता उत्पन्ने तथा लोके सानित्या नित्या अभिदीयते अभिधीयि है वो नित्या तथा पी। जब देवताओं का कार्य बनाना होता है देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम देवताओं का काम बनाना संतों का काम बनाना भक्तों का काम बनाना होता है उनकी प्रार्थना करने पर उनके काम बनाना है तो फिर वो अपने आप को दिखा देती है दिखने लग जाती हैं, तब उस समय उस अनुत्पन्ना को ही अजा को ही लोग कहने लग जाते हैं कि भगवती उत्पन्न हो गई भगवती प्रकट हो गई उत्पन्नती तथा लोके लोक में ऐसे कहा जाता है लोग जो है क्योंकि समझते उसी प्रकार से जन्म होता नहीं ऐसा कहें तो कोई समझेगा नहीं मानेगा नहीं हम सबका किसी का जन्म नहीं हुआ ऐसे अगर कहें तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा लेकिन जो जानते हैं उनको पता है कि हमारा जन्म होता नहीं जन्म शरीर का होता है बढ़ना शरीर का होता है नाश होना शरीर का होता है ये हमारा कोई जन्म आदि होता नहीं तो ये नित्या अजा अनुत्पन्ना भगवती जब देवताओं का कार्य बनाना होता है तो जिस तरीके से उत्पन्न होने में जगत का भलाई देखती हैं, उस रूप से वो अपने आप को प्रकट कर देती हैं। देवी भागवत पुराण में बहुत ही सुंदर कथानक है उसको उसके माध्यम से हम लोग इसको सुने कहते हैं पुरा चैकार जाते भुवनत्रये देवदेवे जनाद इस पंक्ति को यहाँ पर दुर्गा सप्तती में मारकंडी पुराण के अंतर्गत योग निद्रा यदा विष्णुजगते आस्थ्य शेषम कल्पाते भगवान् जैसे शाम के वक्त में हम लोग सारे काम धंधों को बंद करके विश्राम करते हैं वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि को समेट करके भगवान जब विश्राम कर रहे होते हैं उसको प्रलय काल कहा जाता है कल्प का अंत कहा जाता है और जब कल्प का अंत होता है तब उस समय की स्थिति का शास्त्र वर्णन करते हैं कि संपूर्ण जगत जल रूप में ही दिखाई देता है सम्पूर्ण केवल जल में केवल जल केवल जल जल रूप हो जाता है जगत एक समुद्र की भांति यह संपूर्ण जगत हो जाता है कई प्रकार से वर्णन आता है शास्त्रों में जगत की उत्पत्ति का और जगत के लीन होने का पर यह बात पुराणों में अक्सर आता है कि भगवान विष्णु शयन करते हैं जल में केवल जल ही जल रहता है जल में रहते हैं तो वह जल कहाँ से आया सृष्टि के पहले क्योंकि सृष्टि तो बाद में होती है तो जल की सृष्टि किसने कर दी तो ये नारायण की अपने निज रूपा सृष्टि है वो नर उस परमात्मा का नाम है और उन्हीं के द्वारा सृष्ट होने के कारण जल को नार कहा जाता है नार नार कहते हैं नार नारा आपा इति प्रोक्ता आपो वही नरसूनवा मनुस्मृति पे पंक्ति आपा नारा इति प्रोक्ता आप माने जल जलों को नार कहा गया है क्यों कहा गया गयाो वही नर सूनवा क्योंकि आप हैं मतलब जल है जल ये नर के सूनु हैं नर के सोनू मतलब नर भगवान की सृष्टि है नर के पुत्र की भांति संतान है इसलिए इसको नार कहा जाता है जल को नार बोलते हैं नार और उसी में फिर वो अयन बना करके अपना धाम बना करके उसमें निवास करते हैं भगवान इसलिए भगवान का नाम पड़ जाता है नारायण और उन्हीं नारायण में और नारायण की शक्ति में कोई भेद नहीं जो नारायण है वही नारायणी हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वते भयेभ्यनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दे। शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्या हरि देवी नारायणी नमोस्तुते दे। भगवती नारायणी नारायण और नारायणी ये दो अलग चीज नहीं हैं राधा और कृष्ण अलग नहीं है लक्ष्मी और नारायण अलग नहीं है भवानी और भव अलग नहीं है राम और सीता अलग नहीं शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को पंक्ति सब को सबको पता है सब लोग जानते हैं गिरा अरथ जल बीच कहियत भिन्न न कही सीता राम पद जिन परम प्रियन सीता राम पद भगवान सी सीता राम मतलब जो सीता है वही राम दो पद अलग अलग सुनने में आते हैं पर दो अलग नहीं ऐसे अभिन्न शक्ति भगवती राधा रानी लक्ष्मी जी उमा जी दुर्गा ये शक्ति ही स्वयं शक्तिमान के रूप में प्रकट होती हैं अभिन्न तो नारायणी और नारायण ये दोनों अलग नहीं एक ही तो ये महाप्रलय काल में भगवान नारायण शयन कर रहे थे जल ही जल था चारों ओर जल जल ही जल था। महाकवि कालिदास पहली सृष्टि मानते हैं जल को या सृष्टि सृष्टुराद्या चोत्री ये कालम मंगलाचरण में अभिज्ञान शाकुंतल के जो भगवान महाकाल के भगवान शिव की आठ मूर्तियां जो मह, महाशिव पुराण के अंतर्गत भी और शिव महिन्द्र स्त्रोत्र में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये शिव की मूर्तियाँ हैं पांचों के पांचों पृथ्वी जल और तेज तेज के अंतर्गत तीनों तेज ले लें तीनों तेज का मतलब अग्नि तेज चंद्रमा चंद्रमा तेज और सूर्य तेज ये तीनों के तीनों और शेष चार मतलब पृथ्वी जल वायु आकाश ये चार और तेज के तीन रोग सूर्य अग्नि और चंद्रमा ये सात हो गए और आठवां आप स्वयं आत्मा यह आठवीं मूर्ति है भगवान की इनको लिंग कहा जाता है लिंग का मतलब है छिपे हुए अर्थ को बताने वाला संकेत जैसे आप गाड़ी चलाते समय जाते हैं तो चौराहा जहां आता है तो वहां पर इंडिकेटर लगे होते हैं संकेत लगे होते हैं और उस संकेत को देख करके आप रुकते हैं फिर चलते हैं तो वह संकेत आपको मुख से तो कभी बोलता नहीं कि जाओ रुको नहीं कहता लेकिन उसके इशारे को आप समझ करके जाने के लिए बोल रहा है या रुकने के लिए बोल रहा है आप स्वयं समझ जाते हैं तो जाने का संकेतक रुकने का संकेतक वैसे ही ये संपूर्ण पंचमहाभूत अग्नि सूर्य और चंद्रमा ये तीन और पृथ्वी जल वायु आकाश ये सात और हम प्रत्येक प्राणी के शरीर में चौरासी लाख प्रकार के शरीर में रहने वाले जो आत्मा उसको यजमान भी बोलते हैं यजमान ये आठ मूर्तियाँ इन आठों मूर्तियों को शिवलिंग कहा जाता है शिवलिंग क्यों कहा जाता है क्योंकि ये शिव के संकेतक हैं जैसे लालबत्ती जली रोकने का संकेत परिबत्ती जली जाने का संकेत उसी प्रकार से ये आठों के आठों शिवत्व के संकेतक शिव के संकेतक जो परमात्मा हैं निर्गुण निराकार परमात्मा उनको ये संकेत करते हैं दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं आकाश को देख लें आकाश के कोई रूप नहीं रंग नहीं उसको देख नहीं सकते वैसे ही उस व्यापक परमात्मा के कोई निजी असली रूप नहीं और निजी अपना कोई नाम नहीं लेकिन फिर भी सब जगह आकाश की भांति व्याप्त है तो ये आकाश उस शिव को निर्गुण निराकार परमात्मा की ओर इशारा करते हुए ये बता रहा है कि उसको समझो जिसने मुझे पैदा किया है तस्माद ये तस्मादा पुनः संभुता आकाशाद वा युवा है, अग्नि अग्नि रापा पृथ्वी। इस क्रम से से वेदांत में वर्णन आता है का। तो ये आठ, आठ चीजों को आप देखेंगे, इनको गहराई से चिंतन करके देखें। अग्नि अग्नि ये उस शिव का बोधक है उसको संकेत कर, करता है अग्नि देवता जैसे अग्नि पवित्र करने वाला है तेजस्वी है और उसको कोई लांग नहीं सकता जलते हुए आग के बीच में घुस करके उस पार नहीं जा सकता वो अलंग्य है दुर्लंघ्य है और तेजस्वीता है उसमें प्रकाशन शक्ति है उसमें और पवित्र करने की शक्ति है उसमें इसीलिए हिंदू संस्कृति के अंतर्गत विवाह आदि कार्यो में या कोई भी शुभ कार्य में हम अग्नि को साक्षी बना करके कर्म करते हैं चाहे राम और सुग्रीव को मित्रता करनी होगी तो फिर अग्नि को बीच में साक्षी रखते हैं पवित्र करने वाले और वो हुई और असली साक्षी के रूप में तो हमारे अंतर में सब में विराजमान है अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देह माश्रिता असली साक्षी के रूप में तो अंतर में जो भी जन्मेगा वो कुछ ना कुछ खाएगा और खाने को पचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए अग्नि ही पचाते हैं तो अग्नि पवित्र करता है इसलिए अग्निपक्वम हम लोग खाते हैं अग्नि को समर्पित करके अग्नि में पचाऊंगा नहीं तो हम लोग तो वैसे ही अगर खाएं तो पचाने की सामर्थ्य नहीं हो सकता अंदर की अग्नि एक सीमित चीज़ को पचा सकती है लेकिन सब चीज़ को अगर पूरे के पूरे जो भी चीज़ खाने की मिलती हैं उनको हम कच्चा ही कच्चा केवल खाते रहें तो अंदर की अग्नि को बहुत कार्य करनी पड़ेगी तो इसलिए बाहर की अग्नि भी काम कर रही बाहर की अग्नि कुछ मात्रा में पचा फिर अंतर की अग्नि पचाने का काम करती है और ये अग्नि केवल ये केवल अंतर में हो और जो है बाहर जहाँ पर प्रकट है केवल वहां हो सो बात नहीं है अग्नि हर चीज में विराजमान है जल के अंदर भी अग्नि है पत्थर में भी अग्नि है बहुत व्यापक तो जैसे अग्नि सब जगह में व्याप्त है पर उसकी आकृति दिखाई नहीं देती कोई व्यक्ति जब यत्न करता है तो समुद्र के अंदर से अग्नि को प्रकट कर लेता वहां है बड़वानल वहाँ है माचिस में अग्नि नहीं दिखाई दे रही पर आप यत्न करते हैं रगड़ करते हैं शलाका को तो अग्नि प्रकट हो जाती है पत्थर में अग्नि नहीं दिखाई दे रही चकमक पत्थर में लोहे में अग्नि नहीं दिखाई दे रही लेकिन जब कोई तो यत्न करके देखता है तो फिर अग्नि वहाँ से प्रकट हो जाती है वैसे ही अग्नि की भांति भगवान शिव परमात्मा भगवती राजराजेश्वरी सब जगह में विद्यमान हैं कोई यत्न करे माचिस को रगड़ने की भांति समुद्र को मथने की भांति तो फिर जैसे समुद्र को मंथन करके ये विद्युत शक्ति प्रकट कर दिया लोगों ने वैसे ही उस शक्ति को प्रकट करके दिखा देता है साधन और प्रकट अलग रूप से भी कर दिखा दिखा सकता है देख सकता है और अपने रूप में भी देख सकता है स्वयं के रूप में भी तो यह अग्नि शिवा और शिव के बोधक हैं वैसे ही ये पृथ्वी धारण करने वाली संपूर्ण जीवों को धारण करने वाली ये भगवती स्वयं ही इस धरती के रूप में है। आधार भूता मही आगे देवता स्तुति करेंगे पंचम अध्याय में कहेंगे माँ ही धरित्री हो आधार भूता आधारभूता ही हो अधिष्ठानी ही हो आधार भूता जगत एका एकमात्र अद्वितीय एक अधिस्थान रूपणी आप है आधार रूपणी क्यों मही स्वरूप क्योंकि हम जीवों को समस्त जीवों को धारण करने के लिए इस धरती में धारण करने की धारणा शक्ति के रूप में आप ही विराजमान आप ही इसको व्यवस्थित ढंग से चला रही हैं तो ये शिव और शिवा इन दोनों के बोधक हैं कौन पृथ्वी इसलिए इसको शिवलिंग कहा जाता है ये शिवलिंग सूर्य प्रकाशमान वो भी शिवलिंग चंद्रमा आह्लादकारी वो भी शिवलिंग आकाश तो है ही वायु पावन करने वाला वो भी शिवलिंग और जल ये भी शिवलिंग शिव के बोधक हैं शिवलिंग का मतलब है शिव के बोधक लिंग लीनम अर्थम गमयती थी लिंगम छिपे हुए पदार्थ को जो दिखा दे बता दे उसको लिंग बोलते हैं जल छिपे अर्थ को बोध करा देता है ये आठों के आत्मा जिनमें सबसे अधिक हैं आत्मवस्तु स्वयं जो हम सच्चे शरीर पर विद्यमान हैं वो उस महाशक्ति का बोधक जिसको परमात्मा बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं और उससे ये बिल्कुल भिन्न नहीं है जीवो ब्रह्म इसलिए वेदांत में मैके को समझाया जाता है साधा जाता है कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है ये अलग नहीं है अलग रूप से जो दिख रहा है वह हमारी समझ की भूल है समझने में फर्क पड़ा है और जब तक समझ में नहीं आ पा रहा तब तक के लिए दो दिखाई देते हैं ऐसा हो वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत तो ये शिवलिंग आर्ट इन्हीं को महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञान नाम के साथ अभिज्ञान साकुंतलम नाम के नाटक में बड़े सुंदर ढंग से आठ चीजों का वर्णन किया सृष्ट आ या सृष्टि आद्या स्रिष्ट स्रिष्ट ये दिव्य विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्व याहु या सर्वभूत प्रकृतिरित प्रत्यक्षा प्रपन्ना ऐसा कहकर के अंत में शंकर जी को कहते हैं अष्टमूर्ति वो भगवान शिव हमारी रक्षा करें दर्शकों की रक्षा करें शिव स्तोत्र में भी इसी लिए कहते हैं पवन भूतवस्व व्योम तमुरणिरात्मा तीच परिच्छन्नामेवम आचार्य पुष्पंत कहते हैं प्रभु जिन लोगों की बुद्धि परिपक्व है बहुत समझदार हैं वे लोग तो गहराई से चिंतन मनन करके आपको जान लेते हैं और जान करके दूसरों को बताते हैं कि आप ही तम अर्कहा आप ही सूर्य हैं म सोमह आप ही चंद्रमा हैं तमसी पवन आप ही पवन हैं। है तमर्कम तुम सोमस तमसी पवन हृत बहा आप ही अग्नि हैं और व्योम आप ही जल हैं और आप ही व्योम है आकाश तमापस्व तुम व्योम तव तुम धरणी ही धरती हो धारण करने वाली भगवती पृथ्वी के रूप में तुम ही हो और त्वमिती आत्मा त्वमितिचा यजमान भी तुम ही हो आत्मा भी तुम ही हो तो ये तो आठ रूपों में वे लोग आपको जान रहे हैं जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर है लेकिन हम हमारी स्थिति तो ऐसी है हम तो छोटे दिमाग वाले छोटी बुद्धि वाले हैं इसलिए आपके इन परिच्छि रूपों को भले लोग वर्णन करें पर हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आप क्या नहीं हैं लोग सूर्य को पृथ्वी को जल को तेज को वायु को अग्नि को चंद्रमा को आत्मा को इनको कहें कि ये ये ये शिवलिंग है, है, शिव शिव की की तो ये तो समझदार लोगों की बात है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि आप क्या नहीं हैं। है त्वधरणी त्व आप ये ये में कथन ये आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि आप का मतलब नपी तुला सूर्य के रूप में नाप दिया आकाश के रूप में कह दिया पृथ्वी के रूप में कह दिया तो इन इन जगहों में उस परमात्मा को व्यापक प्रभु को बांध दिया इसका मतलब इसके अतिरिक्त क्या वो शिव नहीं है भगवती नहीं है तो आचार्य पुष्पदंत कहते हैं न विदम तत्त व्यमेह तो यम न भवसी वहां यद न भवसी आप जो नहीं होते हैं वो कौन है ये हमको पता नहीं मतलब सब कुछ तो आपके ही हैं मतलब जो कुछ भी आँखों से देखने में आ रहा है वो शिव है कानों से सुनने में आ रहा है वो शिव है रचना इंद्रिय से जिसको हम अनुभव कर पा रहे हैं वो भी है। मन से जिनका मनन किया जा रहा है वो भी मंतव्य आप ही है बुद्धि के द्वारा बोधव्य जो कुछ हो रहा है वो भी आप है हाथों के द्वारा हम जो कुछ ले दे रहे हैं वो भी आपका रूप है हाथ पावों से पाओ से हम जिधर जा रहे हैं वो भी आप में ही जा रहे हैं दशों बाह्य इंद्रिया और चारों अंतर इंद्रियों से जो कुछ हम जानते अनुभव करते हैं वो सब के सब आप ही हैं। लेकिन ये भी आपका परिच्छि रूप है क्योंकि जो इनकी पकड़ में ना आए क्या वो आपका रूप फिर नहीं हो सकता वो आपका रूप है ये तो नपित लोगों को ये इंद्रिया बता रहे तो वो कहते हैं न विदमस न यह आप जो होते हैं या जो नहीं होते हैं उस चीज को तो हम नहीं देख पा रहे मतलब सब कुछ आप ही तो वहां पर यहाँ शिव महिन् स्तोत्र में आठ मूर्तियों का और महाकवि कालिदास ने भी इन्हें आठों को वहां गिनाया तो उन आठों में से सबसे पहले के रूप में कहते हैं महाकवि कालिदास जल पहली सृष्टि है कहते हैं या सृष्टि सृष्टि सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदि सृष्टि है जल आप देख ही रहे हैं नहीं तो फिर नारायण जिस पर शयन कर रहे हैं वो जल कहाँ से आया किस जगह से आया वो नारायण की अभिन्न शक्ति नारायणी या नारायण दोनों में से कोई एक भी अपने ही शक्ति से जल रूप में परिणत हो गए अपाम स्वरूपेण आप्यायसे में कहते हैं आप जल रूप में हैं और संपूर्ण जगत को आप ही आप्यायित आप कर रहे हैं सबको जीवित कर रहे हैं जीवन दान दे रही हैं आप आधार जगतमे का यतस्थितासि अपाम स्वरूपेण स्थितया कृष्ण हे अलंग्य वीरिया आपकी ताकत को कोई लांग नहीं सकता ऐसी हे भगवती आप जल के रूप में संपूर्ण जगत को आप्यायित आप कर रही हैं जल, जल जल इसलिए पर पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो जल जल है। तो एकमात्र ही रहता उस फैन कर रहे थे कौन? जगत के कारण अभजत कल्पांत भगवान प्रभु कल्प के अंत में शेष नाग को बिस्तर बना करके लेटे हुए थे बहुत सुंदर कहते हैं पुरा त्रिभुवन जिस पर लीन हो चुका था जल में उस जल में शेष नाग को पर्यंक बनाकर के पलंग बना करके भगवान देव देव जनार्दन संपूर्ण जनों के दुखों को दूर करने वाले और असुर जनों का अर्दन माने मार्ग समाप्त कर देने वाले भगवान जनार्दन विश्राम कर रहे थे उसी समय पर क्या हुआ विष्णु कर्ण बलोदूतों भगवान विष्णु के दोनों कालो कानों से मैल निकला अद्भुत सृष्टि तो उनमें से एक मधु के रूप मधु दैत के रूप में और एक पैटव दानव के रूप में प्रकट हो गए और जब ये प्रकट हो गए तो दोनों के दोनों अत्यंत बलवान उस समुद्र में विचरण करने लग गए खेलकूद करने लग गए खेल रहे थे विचरतौ तव तौ एक महाकाय क्रीड़ा शक्तौ महारणवे चिंता चित्ते भ्रतौत तो नाकारणम भवे कार्यप्रीषा परंपरा ये दानव जरूर हैं असुर हैं लेकिन मनन चिंतन करने में महर्षियों से आगे हम लोगों को तो ये जिज्ञासा ही नहीं होती कि हमारी मम्मी ने हमको जन्म दी पिता ने हमको जन्म दिया इनको किसने जन्म दिया होगा फिर उनको किसने जन्म दिया होगा और मेरा जन्म क्यों हुआ है किस लिए हुआ है और यहाँ ही क्यों हुआ है इन चीजों की जिज्ञासा करनी चाहिए। को, हम को आया था। इन दोनों ने जिज्ञासा प्रकट की विचारने लगे कि हम यहाँ खेल तो रहे हैं एकमात्र जल ही जल है चारों ओर और।, और विचार करने लगे कि भैया मधु ने कैटप से कहा कि हम यहाँ पर हैं ये जल जिस पर टिका हुआ है वो कौन हो सकता है ये जल किस पर टिका हुआ है कारणम भवेद कार्यम सर्वत्रा परंपरा भैया जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि कोई भी कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता मकान तैयार है तो मकान को बनाने के लिए कोई सामग्री जरूर होगी कि नहीं होगी घड़ा जैसे बनाते हैं तो मिट्टी जरूर होगी बिना मिट्टी के घड़ा कैसे बना सकते हैं? या घड़ा जिससे बनाते हैं वो धातु तो उन्हें होना चाहिए मकान बनाते हैं तो ईंट चाहिए पत्थर चाहिए गारा चाहिए सीमेंट चाहिए आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ चाहिए ये कारण है बिना कारण के मकान कार्य तैयार नहीं हो सकता ये जल है ये जल भी दिखाई दे रहा है तो इसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होगा जरूर और ये जिस पर टिका हुआ है वो कोई ना कोई जरूर होगा ही लेकिन ये हमको पता नहीं लग रहा है कि ये कौन है कहाँ से है न कारणम भवेद कार्यम कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता ये कहाँ से हो सकता है आधेयम तो बिना धारम बिना आधार के ये जो टेबल पर ये वस्तुएँ रखी हुई हैं टेबल नहीं हो दूसरे चीज में आधार रखेंगे लेकिन आधार को हटा दे तो इन वस्तुओं को रखेंगे कहा आधेय को रहने के लिए आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, ये आधार है आप आधेय है बैठ सकता है क्या आप टिक सकते हैं क्या आकाश में ऐसे टिक रहेंगे खुली जगह पर नहीं टिक सकते तो बिना आधार के अधेय टिक नहीं सकता ये जल टिका हुआ है इसका मतलब इसका कोई ना कोई आधार जरूर होगा कौन है वो सब आधार आधार भावस्तु नो, चित्त गोचरा जरूर कोई ना कोई ना होगा कतिष्ठति जलम चेदम यत्यंत फैला हुआ जल जो हमको अत्यंत लग रहा है है ये कहां पर विराजमान किस जगह पर है ये कथम जातम इसको बनाया किसने होगा कैसे उत्पन्न हुआ होगा ये और हम दोनों को किसने यहाँ पर ला करके पटक दिया है मगनऊ आवान जले हम दोनों इस जल में आकर के डूबे हुए हैं यहाँ पर स्थित हैं मगनऊ आवान जले स्थित तो ये कौन हमको ऐसा किया होगा आवाम व कथम हम दोनों फिर उत्पन्न कैसे हुए थे किसने हमको उत्पन्न किया होगा कौन हमारे माँ बाप हैं भाई ये तो पता ही नहीं लग रहा है तो हम लोगों को कोई पता ही नहीं लग रहा इस प्रकार से काफी देर तक चिंतन करते रहे दोनों के दोनों के बहुत और कोई बाह्य बुद्धि को बहिर्मुख बनाने के लिए और कोई उनके पास में तो चंचल करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं एकमात्र जल है सुनसान जगह है काफी देर तक विचार करने लगे आखिर में कईटम को थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि हम कोई ना कोई ताकत के आधार पर चल रहे हैं कोई ना कोई शक्ति है मधु से कहने लग गए कि बिना शक्ति के हम यहाँ टिक नहीं सकते जल में नहीं टिक सकते और जल को भी कोई टिकाने वाली कोई शक्ति ज़रूर है मधो वाम सलीले स्था तुम शक्तिर महावला वर्तते भ्रातर चला कारण सा मता मुझे तो ऐसा लगता है कि वही शक्ति इस जल की आधार बनी हुई है आधार शक्ति वही है और हमें भी वही शक्ति बोलने की शक्ति दे रही है बोलने की शक्ति के रूप में प्रकट हो रही है हमारी जीवनी शक्ति के रूप में वही लग रही है और वही आधार होना चाहिए तया तोयम तदा संपूर्ण जल जल उसी उसी ने कर रखा है और उसी पर ये जल तिका हुआ है। और पर हुआ मुझे पता लग गया सा एव कारणम तथा वही भगवती इस जल के आधार हैं और हमारे कारण भी वही भगवती ने हमको शायद जन्म दिया होगा इस प्रकार से बहुत गहराई से दोनों के दोनों चिंतन करने लग गए तब अचानक जब शक्ति के ऊपर में ध्यान गया उनका तो वो शक्ति रहा नहीं गया अत्यंत करुणामयी माँ आकाश में एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर दी एं। ये ध्वनि निकली उनके मुख से जैसे हम कोई कोई बातचीत कर रहे हैं न तो बातचीत करते समय जब आप नहीं सुनते तो क्या बोलते हैं बड़े बूढ़े लोग होंगे पहले तो जल्दी सुन लेते थे अब जब आप बोलते हैं छोटा बच्चा बोलता है तो बोलते हैं ऐम क्या बोला उसके भगवती का नाम उच्चरित होता है। ये ऐम वाघ बीज है भगवती का नाम तो ये आकाश में अचानक ऐम ये बाघबीज सुनाई दिया जब वाघ बीज सुनाई दिया तो इन दोनों ने आकाश की ओर मुह करके नेत्र करके देखने लग तो वहां देखते हैं कि विद्युत दाम समक अनलात्मिका शिधरा त्रिनेत्र भजे भगवती अष्टभुजी भगवती अत्यंत बिजली की चमक की भांति आकाश मंडल में खड़ी दिखाई दे रही आठ गुजाएं हैं शंख चक्र गा आदि धारण की हुई हैं और उनके इर्द गिर्द देखते हैं देखते हैं दोनों कि अनेक शक्तियां हाथ में तलवार और ढाल लेकर के कुमारिकाएं उनकी सेवा में तत्पर हैं। चेहरा अत्यंत सुंदर है तीन नेत्र हैं और दूस का चंद्रमा माथे पर विराजमान है शशिधराम तो भगवती दुर्गा भगवती सरस्वती अष्टभुजी के रूप में दिखाई देने लगे उनके रूप को देख करके देखते ही रह गए और उसके बाद फिर थोड़ी देर में वो शक्ति ने अपने रूप को छिपा लिया अब इस शब्द को इन्होंने जब सुना, सुनाम को और उस रूप को देखा तो ये दोनों नाम और रूप दोनों के दोनों चित्त में गढ़ गए अब क्योंकि कोई है हम लोग तो कोई बात यहाँ सुन लेते हैं तो घर में जाते हैं लोगों के साथ बातचीत करते हैं कई प्रकार की बातों को बातों में फंसने के कारण सुना हुआ सब भूल जाता है थोड़ी बहुत कोई बात याद रहती है लेकिन जब एकांत में कोई व्यक्ति हो उस समय जब कोई शब्द सुनने में आता है कोई रूप देखने में आता है तो उसको कोई भूल नहीं पाता फिर आप भूल नहीं पाते आप हिमालय की ओर जाए अचानक कोई व्यक्ति रास्ते में मिला हो उसके साथ में बातचीत हुई हो उसको आप भूल नहीं पाते जीवन भर नहीं भूल पाते क्योंकि वो एकाग्र और एकांत स्थान पर वो दृश्य देखने को मिला और उसके साथ बातें हुई तो वो उसने जो कुछ जो कुछ शब्द कहा बातें कही थी वो याद रहता है मधु और कैटा उस एकांत जल में आकाश में उस सुंदर रूप को देखे इसलिए रूप उनके चित्त में बैठ गया और ये अम मंत्र उनको जो सुनने में आया वो बिल्कुल गूँजता रहा जैसे यहाँ पर भगवती के स्तोत्र हम पढ़ते हैं तो वो शब्द आपके कान में गूंजते हैं कोई कोई शब्द कभी कभी अचानक प्रभावित करता है शब्द बार बार गूंजन करता रहता है वैसे ही इन दोनों के चित्त में भी वो शब्द बार बार गूँजता ऐन ऐन ऐन ऐन यही शब्द गूँजता रहता और ऐसे उठते बैठते चलते फिरते उस भगवती के रूप का भी चिंतन होता रहता और इस नाम का भी अनायास ही बिना उच्चारण किए भी मानसिक उच्चारण होता था और कभी कभी मुख से भी इनके उच्चारण होता था इनको तो पता नहीं था कि हमारी ये साधना हो रही है लेकिन भगवती तो अनायास पूर्वक भी कोई भाव से जपे चाहे अभाव से जपे कुभाव से जपे भगवान के भगवती के नाम का उच्चारण सर्वत्र मंगलदाय मंगलदायक ताभ्याम विचारितम तंत्रोयम न अत्र संशय तथा दृष्टम गगने संपूर्णं किलं मधु को पैतब ने कहा कि भैया हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमको मंत्र मिल गया और ये जो रूप देखने को मिला ये हमारे ध्यान के लिए मिला था व्यक्ति के मन में अगर विचार हो तो बहुत कुछ दृश्य और शब्द कुछ ना कुछ मीनिंग दे जाता है अर्थ दे जाता है और जब हम कोई विचार ही नहीं कर रहे होंगे तो फिर चाहे कितने भी शब्द सुन लें और कितना भी दृश्य उपस्थित हो जाए उनका कोई असर नहीं पड़ता हम पर दोनों पर असर पड़ गया और दोनों ने फिर उसी को मंत्र मान करके और उस रूप को देखते हुए उसका चिंतन करते हुए साधना करने लग गए निराहारो यथा पहले पहले तो यथा थोड़ा थोड़ा खाते थे और उसके बाद फिर निराहार खाना बंद कर दिया उसमें इतने तल्लीन हो गए ध्यान निरत्तर उसमें हो गए हजारों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही सतयुग की बात है आदि युग की बात है लंबा उम्र होता था इतने समय पर जब उनके इस प्रकार से चिंतन होता रहा उठते बैठते चलते फिरते उस भगवती के स्वरूप का चिंतन होता रहा जो दिखाई थे अष्टभुजित दुर्गा सरस्वती के रूप में वो रूप बस गया था था था और नाम यही चलता रहता था। इनको तो पता नहीं था कि कोई देवी हम पर खुश हो रही अचानक भगवती उन पर खुश होकर के प्रसन्ना परमा शक्ति जाता सा परमा तय खिन्नव तो दानव दृष्टवा तपसे कृत निश्चय भगवती ने विचार किया कि देखो ये कितने मेरे नाम का उच्चारण करते उन्हीं का मंथन करते चिंतन करते मेरे रूप का चिंतन करते करते इतने दुगले पतले हो चुके हैं खाना पीना भी छोड़ दिया है। करुणा मई मां भगवती प्रसन्न होकर के वाग वाच अशरीरणी आकाश में फिर बिना शरीर के ही आवाज सुनाई दी कौन सी सुनाई दी वरम वाम वांछितम दैत्यो ग्रुतम परम संतम हे दैत्यो तुम लोगों ने बहुत समय तक मेरी आराधना की है मेरे नाम का जप किया मेरे रूप का चिंतन किया है तुम्हारे इस प्रकार से संयमित जीवन जीते हुए आराधना को देख करके मैं अत्यंत खुश हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए तुमने मेरी क्यों तपस्या की क्यों आराधना की अब इन तो इन दोनों ने जब इस आवाज को सुना तो वही रूप याद आ गया पहले का और हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा कि माँ हम जीना चाहते भगवती ने कहा कि ये कोई वरदान ये तो जीना जी ही रहे हो तो बोले ऐसे नहीं हम ऐसे जीना चाहते हैं कि कभी मरे नहीं भगवती ने कहा कि जो शरीर ग्रहण ना करते तब में ये वरदान दे सकती थी जो जन्म है जात से ही ध्रुवो मृत्यु जन्म लेने वाले को मरना पड़ता है तुम कोई हेतु मांग सकते हो तो उन दोनों ने कहा कि अच्छा मैया ऐसी कृपा करो कि जब हम चाहें तभी हम मरें और बाकी जब तक हम ना चाहें तब तक कभी मृत्यु प्राप्त करें ही नहीं तो भगवती ने कह दिया कि हाँ ये हो सकता है जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम जीने की जितनी इच्छा होगी उतने समय तक जीते रहो तब तक मधु ने कहा कि एक बात तो हमने नहीं मांगी बोले क्या बोले हमने लंबी उम्र तो मांग ली जब तक जिए तब तक जब तक इच्छा हो तब तक जीते रहेंगे मान लो कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति मिल गया जिसके साथ में मुठभेड़ हो गया और हमें बुरी तरह से मारता रह गया हम पराजित होते रह जाएं और मर भी नहीं सकते बेकार में तकलीफ प्राप्त करते रहेंगे कष्ट प्राप्त करते रहेंगे तो तुरंत कैटभ ने हाथ जोड़ करके कहा मैया एक वरदान और दो संसार में कोई हमको मार न सके कोई हमको हरा ना सके ऐसे ताकतवर बना दो भगवती ने कहा कि जाओ न देवता न मानव न दानव तो मैं कोई मार नहीं नहीं, नहीं नहीं सकेगा। जब तक तक तुम चाहोगे नहीं, तब तक तुम्हारी मृत्यु मृत्यु हो सकेगी, होगी। इस प्रकार से वरदान दे दिया और भगवती वहीं पर अपने आवाज को बंद कर ली। दोनों अत्यंत तो खुश हो गए और खुश होकर के समुद्र में इसी प्रकार से विचरण करने लग गए और समुद्र में रहने वाले जो भी मिल जाए वैसे तो पहली सृष्टि वहां पर कुछ नहीं तो जल पर ही अपने हाथ पटक पटक करके उस पर अजमाने लग गए होते हैं और ब्रह्मा को देख करके फिर इन दोनों के मन में क्या भावना होती है और किस प्रकार से होती है इस चरित्र को हम लोग सुनेंगे बहुत सुंदर कथान देखे भगवती की कृपा प्राप्त होने के कारण ये मधु कैटव भगवान विष्णु के हाथों से भी मर नहीं पाते ये बात बहुत सुंदर ढंग से इस कथा में आती है इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती राज राजेश्वरी हम सबके जीवन में आनंददाता बन करके आती हैं उन भगवती के हम निरंतर आराधना करते हुए उनका चिंतन करते हुए जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देते हुए उस पंक्ति को फिर दोहरा लें